इधर जब जंबु की मूर्छा भंग हुई तब उसने कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को जीते जी पकड़कर पाशों से बांध लिया तथा दानवों ने उनके अनेक प्रकार के मूर्तिमान रत्नों वाहनों और हजारों दिव्य विमानों को अपने अधीन कर लिया उधर जब कुबेर की चेतना लौटी तब उस दशा को देखकर क्रोधवश उनके नेत्र लाल हो गए और वे लंबी एवं गर्म सांस लेने लगे ततपश्चात उन्होंने दिव्य गरुड़ास्त्र का ध्यान करके उस बाण का धनुष पर संधान किया फिर उस शत्रुनाशक बाण को दानवों की सेना पर छोड़ दिया पहले तो उनके धनुष से धूमने की पंक्तियां प्रकट हुईं तदनंतर उससे जलती हुई करोड़ों चिंगारियां निकलने लगी तत्पश्चात उस अस्त्र ने आकाश को चारों ओर से लपटों से व्याप्त कर दिया फिर वह नाना प्रकार के रूपों में फैलकर दुर्निमार हो गया उस समय अंधकार से आच्छादित होने के कारण सारा जगत तब आकाश मंडल में स्थित देवगण उस उत्कृष्ट तेज की प्रशंसा करने लगे यह देखकर परंपराकर्मी दानवराज जंब सिंहनाद करता हुआ पैदल ही वेगपूर्वक कुबेर पर चढ़ दौड़ा इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर कुबेर घबरा उठे और रणभूमि से भाग खड़े हुए भागते समय उनका रत्न जटित उद्दीप्त मुकुट इस प्रकार भूतल पर गिर पड़ा मानो आकाश से सूर्य का बिंदु गिर पड़ा हो रनभूमि से स्वामी के पलायन कर जाने पर उनके आभूषणों के समक्ष उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीरों का संग्राम के मुहाने पर मर जाना उचित है ऐसा निश्चय कर दुर्धर्ष यक्ष हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त धारण कर युद्ध की अभिलाषा से युक्त हो उस मुकुट को घेरकर खड़े हो गए क्योंकि कुबेर के अनुचर व तदनंतर उन्हें इस प्रकार युद्धोन्मुख देखकर प्रचंड पुरुषार्थी दान और जंब अमर्ष से भर गया। तब उसने पर्वत किसी गंभीर एवं भयंकर आकार वाली भोषण लेकर उससे मुकुट के रक्षक निषाचरों को पीस डाला। इस प्रकार उनका संघार कर वह देव शत्रुदानों में उस मुकुट को अपने रथ पर रख लिया। तत्पश्चात सिंह के समान पराक्रमी दैत्येन्द्र जंभ युद्ध भूमि में कुबेर को जीतकर सैनिकों के सभी आभूषणों संपत्तियों तथा मूर्तिमान रत्नों को लेकर अपनी सेना की ओर चला गया। इधर कुबेर बाल बिखेरे हुए दीन भा� उधर असुरनंदन राक्षसेश्वर निरृति अपनी अमोग राक्षसी माया का आश्रय लेकर कुजंब के साथ भिड़े हुए थे उन्होंने जगत को अंधकार में बनाकर दैत्यराज कुजंब को मोह में डाल दिया उससे दानवों की सेना में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था वे एक पग से दूसरे पग भी चलने में असमर्थ हो गए थे त उन्होंने अने को अस्त्रों की वर्षा करके घने को के अंदकार से व्याकुल हुए वाहनों वाली दानों की उस विशाल सेना का संधार कर दिया इस प्रकार दत्यों के मारे जाने एवन कुजुंब के किन कर तब हो जाने पर प्रलकालीनमेह के समान शरीर वाले दानवेंद महिस ने उनल्का समूह से सुशोविित सावित्र नामक अस्त्र को प्रकट किया उस प्रतापशाली नामक परमास्त्र के होते ही सारा निवड़ अंधकार नष्ट हो गया तत्पश्चात उस अस्थ से चिंगारी निकलने लगी जिन्होंने संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया उस समय सारा जगत शरद ऋतु में खिले हुए लाल कमल समूह से व्याप्त निर्मल सरोवर के भांति शोभा पाने लगा इस प्रकार अंधकार के नष्ट हो जाने पर जब दैत्यनरों को पुनः न अद्भुत संग्राम करने लगे, क्रोध से भरे हुए दैत्य शस्त्रों का प्रहार तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने भोजन का भी प्रयोग किया। तदनंतर कुजम्ब ने अपना भयंकर धनुष और सर्प विष के समान विशेष बाणों को लेकर शीघ्र ही राक्षस राज की सेना पर धावा किया। सब आचारों सहित राक्षसेंद्र ने उस दैत्य को आक्रमण करते देखकर उसे विषैले सर्पों के समान भीषण एवं तीखे बाणों से दिया उस समय वे इतनी पूर्ति से बाण चला रहे थे कि बाणों का लेना संधान करना और छोड़ना दिख नहीं पड़ता था विचित्र कर्म करने वाले राक्षसेश्वर ने बड़ी फूर्ती से अपने बाणों द्वारा उस देवद्रोही दैत्य के बाण समूह को काट दिया और अत्यंत तेज बाण से उसके ध्वज को भी काट गिराया साथ ही एक भाला मारकर उसके सारथी को भी रथ पर बैठने के स्थान से नीचे गिरा दिया युद्ध स्थल में राक्षसेश्वर के उस कर्म को देखकर कुजंग के नेत्र क्रोध से लाल हो गए तब ı us ने वेगपूर्वक ne से purvak rıd-ı की ı निर्मल तलवार और उदयकालीन kalıin akas समान 10 फिर तो वह दैत्य रणभूमि में बड़े पराक्रम से राक्षसेश्वर की ओर झपटा उसे निकट आया हुआ देखकर राक्षसेश्वर ने उसके हृदय पर मुदगर से प्रहार किया उस प्रहार से कुजंग क्षतिग्रस्त होकर विच्छुब्ध हो उठा उस समय वह धैर्यशाली दानव निश्चेष्ट होकर पर्वत की तरह खड़ा रह गया दो घड़ी बाद आश्वस्त होने पर अत्यंत दुर्जय दानवेश्वर ने रथ पर आरुड़ हो बाएं हाथ से राक्षसेश्वर को पकड़ लिया। तब क्रोध से भरा हुआ दैत्य कुजम्ब निरृत के बालों को पकड़कर और घुटनों से दबाकर खड़ा हो गया तथा तलवार से उनका सिर काट लेने के लिए उद्यत हो गया इसी बीच जलेश वरुण ने शीघ्र ही अपने पास से दानवेंद्र की दोनों भुजाओं को बांध दिया इस प्रकार दोनों भुजाओं के बंध जाने पर दैत्य का पुरुषार्थ विफल कर दिया गया तदनंतर माशधारी वरुण ने दया को तिलांजन देकर उस पर गदा से प्रहार किया उस गदाघात से घायल होकर कुजंभ मुख नाक कान आदि छिद्रों से रक्त वमन करने लगा उस समय उसका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विद्युत समूहों से आच्छादित मेघ हो कुजंभ को ऐसी दशा में पड़ा देखकर छिद्रदाड़ों से युक्त एवं विकराल मुख वाला महिषासुर अपने गहरे को फैलाकर वरुण और नृत्य इन दोनों देवताओं को निगल जाने का प्रयास करने लगा, तब वे दोनों देव उस दैत्य के क्रूर अभिप्राय को समझकर भयभीत हो गए और बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के रथ मार्ग को छोड़कर हट गए, फिर भय से व्याकुल होकर दोनों बड़े वेग से दो भिन्न दिशाओं की ओर भाग चले। उनमें निर्वत ने तो तुरंत ही भ के मुख में पड़ा हुआ देखकर शीत रश्मि चंद्रमा ने अपने सोम को प्रकट किया जो हिम समूह से व्याप्त होने के कारण अत्यंत दुःसह था उसी समय चंद्रमा ने अपने दूसरे अनुपम अस्त्र वायव व्यासत्र का भी प्रदुर्भाव किया चंद्रमा द्वारा छोड़े गए उस वायव एवं सूखे हिमास्त्र से सभी दानव विथित वे शीत से जर्जर हो गए और उनका पुरुषार्थ जाता रहा चंद्रमा द्वारा चलाए गए अस्त्रों से महान हिमराज के गिरने से समस्त दानव एक पग चल सकते थे और ना अस्त्र ही उठाने में समर्थ थे इस प्रकार चारों ओर असुर सैनिकों के शरीर शीत से ठिठुर गए शीत से कांपते हुए मुख वाला महिस भी प्रयत्नहीन हो गया वह अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को दबाकर नीचे मुख किए हुए बैठ गया इस प्रकार चंद्रमा से पराजित हुए वे सभी बदला चुकाने में असमर्थ हो गए तब वे युद्ध की अभिलाषा को दूर छोड़कर जीवन की रक्षा के लिए खड़े रहे इसी बीच क्रोध से हुए काल ने दैत्यों को ललकारते हुए कहा भो भो Sringar से सुसज्जित शूर वीरों तुम सभी शस्त्रास्त्र के पारगामी विद्वान हो तुम लोगों में से एक एक भी अपनी भुजाओं से सारे जगत को तौल सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत को निगल जाने में समर्थ है सब के सब प्रबल पराक्रमी देवता एक साथ मिलकर भी यद्यपूर्व तुम लोगों में से किसी एक की सोलहवीं कला की क्षमता नहीं कर सकते फिर भी तुम लोग समर भूमि में देवताओं से पराजित होकर क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, ऐसा करना शूर वीरों के लिए, विशेषतया दैत्य वंशियों के लिए उचित नहीं है। सारे संसार का संहार करने में समर्थ हम लोगों का राजा तारकासुर यहाँ उपस्थित नहीं है। वह खुद्द होकर इस युद्ध से भागे हुए लोगों के प्राणों का हरण उस समय शीत के प्रवाह से उन दैत्यों की श्रमण शक्ति और वाक चातुरी नष्ट हो गई थी, वे मूक हो गए थे तथा उनके दांत कटकटा रहे थे।